गीता तत्वचिंतन पुनर्जन्म मीमांसा दो इस पर कोई कह सकता है कि लक्ष्य पर पहुँचने की जल्दी क्यों की जाए क्यों न प्रवाहपति तिनके की भांति रहा जाए इसका उत्तर यह है कि मनुष्य के स्वभाव में ही यह शीघ्रता की प्रवृत्ति रूढ़ है उसकी यह प्रवृत्ति उसकी क्रियाओं में झलकती है वह अपने प्राणों को खतरे में डालकर सड़क को पार करेगा रेलगाड़ी या बस या ट्राम में वह सबसे पहले चढ़ने और उतरने की कोशिश करेगा सबसे आगे जाने का भाव उसकी हर क्रिया में परिलक्षित होता है यह तर्क लक्ष्य की ओर उसकी गति पर भी लागू होता है हमने कहा कि पूर्ण मानव ही जीवन प्रवाह का लक्ष्य है इस बिंदु पर आकर मानव के सारे मानसिक तनाव खत्म हो जाते हैं और वह अक्षय अच्छा शांति का अधिकारी हो जाता है मनुष्य शांति और आनंद की ही तो खोज में सतत भटक रहा है श्रीमद् भागवत में एक सुंदर श्लोक आता है यश्च मूढ़तमोलोकेश्चुद्धे परम गतः तावभव सुख मेंधे ते कृष्णअत्यंत ऋतोजन केवल दो प्रकार के लोग ही तनाव से मुक्त और सुखे हैं एक तो वह जो मूढ़तम है और दूसरा वह जो बुद्धि के उस पार चला गया है शेष सब तनाव और दुख का भोग करते हैं वास्तव में स्थायी सुख तो मन की सीमा को लांघने पर ही प्राप्त होता है संसार के घेरे का सुख मात्र संवेदनात्मक होता है जो प्रारंभ होकर नष्ट हो जाता है हम सब अलग अलग परिमाण में तनावों के शिकार हैं इनसे मुक्ति पाने के लिए हमें पूर्ण मानव रूपी बिंदु की ओर अग्रसर हो होगा एक बार एक श्रोता ने मुझसे पूछा कि जब मूढ़ भी तनावों से मुक्त और सुखी है तो हम मूढ़ता की ओर जाने का ही प्रयास क्यों न करें बुद्धि से परे जाना तो अत्यंत कठिन है इसलिए क्या यह वांछनीय न होगा कि हम पीछे चले जाएं और मूढ़ बनकर सुख शांति का उपभोग करें ऐसा ही एक प्रश्न एक बार एक सदस्य ने आदिम जाति कल्याण समिति की बैठक में किया था उन्होंने कहा कि हम जो जो आदिवासियों को शिक्षित बना रहे हैं उनके भीतर नई नई कुंठाएं और तनाव पैदा हो रहे हैं जो पहले उनमें नहीं थी अतएव क्या यह उचित न होगा कि हम आदिवासियों को वैसा ही रहने दें प्रश्न लगता तो ठीक है पर हम एक बात भूल जाते हैं वह यह कि विकास क्रम में पीछे की ओर जाना संभव नहीं है विकास का प्रवास सबको आगे ही आगे ठेलता रहता है यदि आदिवासियों के लिए हम शिक्षा की व्यवस्था न भी करें तो भी आदान प्रदान के माध्यम से वे संस्कार ग्रहण करेंगे और उनके भीतर तजन्य कुंठाओं और तनावों का निर्माण होगा हम इसे रोक नहीं सकते यह तो वैसा ही तर्क हो गया कि शिशु बड़ा अबोध निश्चल पवित्र और प्यारा होता है पर बड़ा होने पर कुटिल और नाना प्रकार के अवांचनीय संस्कारों से युक्त हो जाता है अतएव उसे बड़ा होने ही न दो यह क्या कभी संभव है उचित तो यह है कि हम शिशु के शीघ्र विकास का प्रयास करें और साथ ही यह भी देखें कि विकास से उत्पन्न होने वाली ग्रंथियों और कुंठाओं का वह शिकार न हो पाए यही बात आदिवासियों के संबंध में भी कही जा सकती है अतएव निष्कर्ष यह निकला कि मूढ़ बनना संभव नहीं हमें शांति और सुख पाने के लिए पूर्ण मानव ही बनना होगा एक अंतिम प्रश्न विकास क्रम के संदर्भ में एक प्रश्न और किया जा सकता है अच्छा इस विश्व में तो कोटि कोटि जीव दिखाई देते हैं इसका अर्थ यह हुआ कि अमीबा भी कोटि कोटि होंगे और रहे होंगे तो यह बताओ कि ये कोटि कोटि अमीबा कहां से और कैसे पैदा हुए और यह ब्रह्म यह पूर्णता उन अमीबों में कब कैसे और क्यों समा गई इस प्रश्न का उत्तर देते हुए हिंदू दर्शन कहता है मुझे नहीं मालूम